शक्ति चक्र की सेना की सब स्वामिनी शीघ्र ही पूजित हुई और विभावरी रात्रि के व्यतीत होने पर उन्होंने रथेंद्र को चारों ओर से परिवारित कर लिया था मंत्रिणी और दंडनायिका दोनों अपने यानों से नीचे उतरी थी और नीचे की ओर सेना को आवेशित करके तब रथ पर समारूढ़ हुई थी क्रम से नौ पर्वों को व्यतीत करके शीघ्र क्रमों में चली थी उन उनके सर्वगत शक्ति चक्र जो समयक रीति से निवेदित थे वे युक्त थे मंत्रिणी और दंडनायिका दोनों ने महारागी का सेवन किया था उन्होंने देवी के आगे भूमि में साष्टांग प्रणाम किया था और निवेदित किया था हे अम्बिके महान प्रमाद हो गया है ऐसा हमने श्रवण किया है उन खल दैत्यों ने कूट युद्ध के प्रकार से आपका अपकार किया है वह दुष्ट बुरे आचार वाला प्रकाश में युद्ध से डरकर कुहक व्यवहार से जय की सिद्धि चाहता है यह तो देव की गति है कि उन सुरों के द्रोही दुष्टों का हमारे स्वामिनी के शरीर में शर आदि का स्पर्श नहीं हुआ और उसी से जीवित विद्यमान है हे महारागी हम तो सब एकमात्र आपका ही चरण का अवलंबन ग्रहण करके जीवित हैं और आपके समीहित का साधन करती है इसीलिए हमको श्रीमती के अंग की रक्षा करनी चाहिए भंड आदि महान अधम दानव आपत्ति के समय में ही जीतने के योग्य हैं। ये कूट युद्ध नहीं करते हैं और इस सेना में भी प्रवेश नहीं करते हैं उसी भांति से महेंद्र पर्वत के दक्षिण भाग में एक बहुत विस्तार वाला जिसकी सीमा 100 योजन की होवे शिविर बनाना चाहिए उसकी रक्षा के लिए चारों ओर अग्नि का प्राकार बनाना चाहिए उसमें हमारी सेना का निवेश होगा और यह द्वेषियों के दर्प का शमन करने के लिए भी होगा सौ योजन मात्र इसका मध्य भाग प्रकल्पित किया जावे। वही प्राकार चक्र का द्वार दक्षिण की ओर होना चाहिए वी द्वेषियों के पुर की स्थिति दक्षिण भाग में है जिसका नाम शून्यक है उसके द्वार पर आयुत लिए हुए बहुत से परिवार कल्पित रहने चाहिए जनों के उपरोधक निर्गमन करे और प्रवेश करे ये सब बिना आलस्य वाले और निद्र और निरंतर उद्यत रखने चाहिए ऐसा होने पर दुष्टों का अभीष्ट कूट युद्ध नहीं होगा और शत्रुओं का असमयों में संध्याओ में और मध्य रात्रियों में हट से प्रौढ़ आक्रमण नहीं हो सकने के योग्य होता है यदि ऐसा नहीं किया जाए तो ये दैत्य बहुत बुरे अभिप्राय वाले तथा बहुत सी माया के परिग्रह वाले है और ये स्वर्णकार के ही समान महान बल का विलुणन कर लिया करते हैं। उस समय में मंत्रिणी और दंडनाथा के इस वचन का श्रवण करके शुद्ध दांतों की कांति से मुक्ताओं का वहन करती हुई श्री ललिता देवी ने कहा आप सबका यह मंत्र बहुत ही सुंदर बुद्धि से विचारा हुआ है यह कुशल बुद्धि का मार्ग है और यह सनातन नीति है जीत की इच्छा वाले महान जनों को चाहिए की अपने चक्र के आगे रक्षा करके सुदृढ़ साधन वाला होवे फिर दूसरे शत्रु के चक्र पर आक्रमण करना चाहिए उस ललितेश्वरी ने मंत्रिणी और दंडनाथा से कहा और ज्वाला मालिनीका को जो नित्या थी बुलाकर यह कहा था हे आप तो ज्वाला मालाओं से परिपूर्ण आकृति वाली वहीन रूपा हैं। इस महान बल की रक्षा आपको ही करनी चाहिए इस महीतल को 100 योजन के विस्तार वाला परिवृत करो और तीस योजन ऊंचा बनाओ जो ज्वालाकार वाला हो एक योजन मात्र द्वार को छोड़कर अन्यत्र जाज्वल्यमान कलेवर वाला होवे वहीन की ज्वाला को प्राप्त होकर संपूर्ण सेना की रक्षा करो उस ललितेश्वरी ने ज्वाला मालिनीका से इतना ही कहा था और फिर महेंद्रगिरी के उत्तर की भूमि के भाग में चलने का उद्यम किया था और फिर वह नित्या नित्य मई थी तथा जलती हुई ज्वालाओं से पूर्ण आकृति वाली थी वह चतुर्दशी तिथिमयी थी उसने ऐसा ही होगा यह कहकर ललिता देवी को प्रणाम किया था उसी भांति से पूर्व में निर्दिष्ट महेंद्र के उत्तर भूतल को कुंडलीकृत बनाकर उसने फिर शाल रूप से ज्वलित कर दिया था दंडनाथा और मंत्रिणी की चमो भी ऐसी शोभित हुई थी मानो नभय के जम्भाल से ज्वालाओं की माला से पूर्ण आकृति हो अन्य शक्तियों का भी महान बल जो की शक्तियाँ बहुत महान थी गतक्लम होकर विशंक तोदरशाल में प्रविष्ट हुआ था दंडिनी ने राजचक्र चक्र रथेंद्र को मध्य में स्थापित कर दिया था और उसकी बाईं ओर अपना रथ रखा था तथा दाहिनी ओर श्यामला का रथ स्थापित किया था पीछे के भाग में संपदेशी और आगे हयासना को नियुक्त किया था इस रीति से सब और में चक्र राज रथ को संवेश किया था द्वार भाग में स्तंभिनी नाम वाली देवी को नियोजित किया था जो बीस अक्षोही सेना से समन्वित थी और जलते हुए दंडा युद्धों से बहुत ही उदग्र थी जो दंतनाथा की देवी विघ्न देवी इस नाम से प्रसिद्ध थी उसने इस प्रकार से शिविर को सुरक्षित बना दिया था तथा योतनी और उदित भूष्ठा ने फिर युद्ध का उपाश्रय लिया था किल किल की ध्वनि करके वह शक्ति की विशाल सेना अग्नि के प्रकार वाले द्वार से बड़ा घोष करती हुई बाहर निकली थी ललिता देवी के शिविर के मध्य भाग को इस प्रकार से सुरक्षित हुआ श्रवण करके वह परम प्रचंड पुनः बड़े ही संताप को प्राप्त हो गया था फिर उसने वहाँ पर कुटिलाक्ष जिनमें प्रमुख था उन सबके साथ मंत्रणा करके तथा विशंग विशुक्र और अपने पुत्रों के साथ भी मंत्रणा की थी उस महान बलवान ने एक ही साथ सामूहिक प्रसार से युद्ध करने के लिए निश्चय किया था और चार समुद्रों के तुल्य जो चतुर बाहू प्रमुख चार पुत्र ये उनको नियुक्त किया था। उस दानव ने चारों को बुलाया था और युद्ध कृतियों में नियुक्त किया था भंडासुर बड़े ही प्रचंड क्रोध से जलता हुआ होकर उसने सबको युद्ध के लिए भेज दिया था उसके पुत्र संख्या में तीस थे इनके विशाल शरीर थे और इनमें महान बल विद्यमान था हे कुंभज, उन सबके नाम भी मैं बतलाऊंगा आप सुनिए चतुर्बाह चकोराक्ष चतुशिरा वज्रघोष उधर्वकेश, केश महाकाय महा हनु मक शत्रु मक्षी सिंहघोष शिराल लडुन पट्ट पुराजित पूर्वमारक, स्वर्गशत्रु, स्वर्गवल दुर्गाख्य स्वर्गकंटक, कंटक अतिमाए बृहन माये उप माय वीरवान ये इतने भंडासुर के दुष्ट बुद्धि वाले और दुर्मत पुत्र थे ये सभी अपने पिता के ही समान तो बाहुबल वाले थे और पिता के तुल्य ही इनका कलेवर था उन सब ने भक्ति की भावना से भंडासुर के चरणों में प्रणाम किया था उस दानव ने प्रसन्न लोचनों से उनको देखा था और बड़े गौरव के साथ उसने यह वाक्य बोला था और यह अपने समस्त कुल का घातक था हे मेरे पुत्रो इस भूमंडल में आपके समान कोई भी नहीं है आप लोगों के ही बल विक्रम से मैंने पहले यह समस्त विश्व को जीत लिया था तुम सबने युद्ध स्थल में कोप से इंद्र का अग्नि का यम का निरती का और पाशी के कवचों का कर्षण किया था आप लोग सब अस्त्रों को भी जानते हैं। अब आप सबके जागृत रहते हुए भी यह हमारे कुल का भ्रंश आ गया है कोई दुष्टा मायाविनी और युद्ध करने में दुर्मदा है जो कि अपने ही सदृश स्त्रियों से संयुक्त होकर हमको मार रही है सो अब इसको युद्ध में अपने वश में अवश्य ही तुम कर लोगे आप सब जलते हुए आयुधों को लेकर उसको जीवित ही पकड़ लेना आप सबका प्रकोप तो अप्रमेय है आप सब ऐसे वीरों को केवल एक नारी की ओर भेजना उचित नहीं है तथापि यह विधाता का ही ऐसा क्रम है यह एक आपकी कीर्ति का बड़ा भारी विप्रय है उसको आप लोग सहन कर लीजिए क्योंकि आपकी बहुत बड़ी शूरता है और एक साधारण नारी पर आक्रमण करना है यह कह कहकर उस भंडासुर ने उन सबको युद्ध में भेजा था तथा उनकी सहायता के लिए 200 सौ सेनाएं भी भेज दी थी वह 200 सौ सेना भी सब में शिरोमणी थी वे सभी सैनिक क्रोध से अपनी भ्रकुटियों को ताने हुए थे और हाथों में हथियार लेकर वहां से निकले थे जब भंड के पुत्रों ने निर्गमन किया था उस समय भूमंडल उठा था, अनेक उत्पन्न हुए थे और संपूर्ण भयभीत हो गया था। उस पुर की प्रौढ़ स्त्रियों ने वीथियों में यानों के द्वारा चलते हुए महान उल्वान उन कुमारों के ऊपर लाजाओं की वर्षा की थी बंदीगढ़ और मागदो ने उन कुमारों का स्थवन किया था और पुर की अंगनाओं ने द्वारों पर उनकी मंगल कामना से आरती की थी उस समय में यह भूमि विद्य हो रही थी और आकाश आकृष्य मानसा हो रहा था उनके निकलने के समय सागर घूर्ण मानसा हो गया था